रण भी करता है कि परमात्मा रूठा है तो भी दोषी अपने को मानता है भक्त शिकायत भी करता है तो भी शिकायत का तीर सदा अपनी तरफ होता है भक्त की शिकायत ऐसी है जैसे मैंने सुना रोजा लग्जमबर्ग जर्मनी की एक बहुत महत्वपूर्ण विचारक महिला हुई किसी ने उसके खिलाफ अनर्गल बातें अखबारों में लिखी वो चुप ही रही कोई जवाब ना दिया मित्र भी संदिग्ध हो गए मित्रों ने कहा जवाब क्यों नहीं देती हो क्योंकि ऐसे जवाब न दोगी तो लोग समझेंगे कि सही होगा तभी जवाब नहीं देते रोजा लग्जिम्बर्ग ने कहा कि मैं छोटी थी और मेरे पिता ने मुझे एक शिक्षा दी थी जो मुझे भूलती नहीं और वो ये थी कि जब भी तुम किसी दूसरे की तरफ निंदा की उंगली उठाते हो तो एक उंगली तो दूसरे की तरफ होती तीन उंगलियाँ तुम्हारी तरफ होती जब भी तुम किसी का अवगुण खोजते हो तो एक उंगली तो उसकी तरफ होती है लेकिन तीन उंगलियां तुम्हारे अवगुणों की तरफ होती भक्त अगर शिकायत भी करता है तो एक अंगली परमात्मा की तरफ उठाता हो भला लेकिन होश पूर्वक तीन उंगुली अपनी तरफ उठाता है वो जानता है कि दोष उस तरफ नहीं हो सकता प्यारे तू अपने मन में मुझसे रुठ गया है सो इसमें मेरा ही दोस्त था तेरा नहीं मेरे स्वामी मैंने तेरे गुणों को पहचाना नहीं मैंने अपना यौवन गमा दिया और पीछे बहुत पछताई मुझ अवगुण सहनाही दो सू ते साहिब की मैं सार ना जानी जौवन खोई पाछे पछताने जिन्होंने भी जवानी खो दी वो सभी पछताते क्योंकि जवानी का अर्थ है शक्ति का क्षण जवानी का अर्थ ऊर्जा का क्षण जब ऊर्जा थी तब तुमने व्यर्थ को कमाने में लगा थी और जब ज्वार उतर गया ऊर्जा का हाथ में कुछ भी न रहा तब तुम पूजा प्रार्थना करने लगे जब तक शक्ति थी तब तक तुम संसार में दौड़ते रहे जब दौड़ते ना बना तब तुम परमात्मा की तरफ चलने लगे अशक्ति को तुम परमात्मा में लगाते हो शक्ति को परमात्मा में लगाते नहीं संसार में लगाते हो ऊर्जा होती है तो तुम धन पाना चाहते हो पद पाना चाहते हो जब ऊर्जा नहीं रह जाती तब थके हारे तुम कहते हो अच्छा परमात्मा अब तू ही सही मेरे स्वामी मैंने तेरे गुणों को पहचाना नहीं मैंने अपना यौवन गमा दिया पीछे बहुत पछताई री काली कोयल तू किस कारण काली हुई अपने प्रीतम के विरह में जल कर और अब मैं काली हुई जा रही हूं कोयल की तरह अब तेरे लिए जलती हूं बुनती हूं लेकिन ताकत नहीं हाथ मरोड़ती हूं अब कोई शक्ति पास में नहीं शक्ति तो व्यर्थ दी। तेरे गुणों को ना पहचाना तब धन में तुझे देखा तब पद में तुझे देखा तब कोड़ियों में तुझे खोजा, और हीरे पास पड़े थे और मुझे कोई परख ना थी मेरे पास कोई जौहरी का मन था कोई कसौटी ना थी री काली कोयल तू किस कारण काली हुई अपने प्रीतम के विरह में जल भुन कर क्या जो दशा मेरी है वही तेरी है क्या तू प्यारे को गागा गा के पुकार पुकार के काली हो गई क्योंकि मैं तो जली जा रही हूं आखिरी क्षण आ गए जीवन के अब तो सिवाय जलने भुनने के कोई उपाय नहीं रहा अब तो यही प्रार्थना है यही पूजा है यही तपश्चर्या है कि रोम विरह में तड़फू और दीवानी और दीवानी हो जाऊं काली कोयल तू कित गुण काली अपने प्रीतम के हो बिरले जाली क्या जो दशा मेरी है वही तेरी भी है अपने प्रीतम से विलग होकर क्या किसी को सुख मिला उस प्रभु से मिलना उसी की कृपा से होता है प्रीहि बिहून कतहि सुख पाए जा कृपाल तब प्रभु मिलाए अपने प्रीतम से विलग होकर क्या कभी किसी को सुख मिला अपने प्रीतम से विलग होने का अर्थ है अपने से ही विलग हो जाना प्रीतम से मिलने का अर्थ है अपने से ही मिल जाना प्रीतम तो बहाना है उसके बहाने हम अपने से मिल जाते हैं साधारण जीवन में भी जब तुम्हें कभी किसी के प्रेम का अनुभव होता है तो उस प्रेम में तुम अपने से ही मिलते हो उस प्रेम में तुम अपने से ही जुड़ जाते हो प्रेमी के माध्यम से तुम अपने को ही पहचान पाते हो साधारण जीवन में भी यही होता है तो उस असाधारण प्रेम की तो बात ही क्या कहनी जब व्यक्ति परम से मिलता है तब उसका सारा का सारा रूप अपने सामने प्रकट हो जाता है परमात्मा तो बहाना है उसके नाम उसकी याद से अपने को ही खोजना है अपने से ही मिलना है अपने प्रीतम से विलग होकर क्या कभी किसी को सुख मिला आनंद का एक ही अर्थ है अपने से मिल जाना अपने से मिलने के मायने तुमसे दो ढंग कहे एक ध्यान उसमें परमात्मा की कोई जरूरत नहीं तुम सीधे सीधे अपने से मिलते हो एक प्रेम उसमें परमात्मा की जरूरत है तुम परमात्मा के बहाने परमात्मा के माध्यम से अपने से मिलते हो घटना तो एक ही घटती अपने से मिलने की ध्यान का रास्ता सूखा सूखा है क्योंकि सीधे सीधे मिलना है कोई यात्रा नहीं है उसमें ध्यान के रास्ते पर कोई तीर्थ यात्रा नहीं सीधा अपने से मिल जाना कहीं जाना न आना बस आँख बंद करनी अपने में डूब जाना लेकिन प्रेम के रास्ते पर बड़े तीर्थ थी। हैं काशी है काबा है प्रेम के रास्ते पर बड़े तीर्थ थी। हैं बड़ी लंबी यात्रा है मधुर है प्रीतिकर है बल हो तो करने जैसी है ऊर्जा हो तो जाने जैसा है पंखों तो उड़ने जैसा है उस प्रभु से मिलना लेकिन उसी की कृपा से होता है यह बात सदा याद रखना ध्यान तो अपने श्रम से हो सकता है प्रेम उसकी कृपा से होता है क्योंकि प्रेम कोई कृत्य नहीं है प्रेम तो उसके आशीर्वाद की वर्षा है वो दे तो होता है न दे तो नहीं होता तो तुम क्या करोगे विरहजोर से मेरा अंग अंग चल रहा है और मैं अपने हाथों को मरोड़ती हूं प्रीतम से मिलने की लालसा ने मुझे बावली बना दिया है तुम हाथ मरोड़ो तुम जलो तुम बावले हो जाओ बस इतना ही कर सकते हो और क्या करोगे तुम रो तुम्हारी आंखें आंसुओं के झरने बन जाए और तुम्हारे हृदय में सिर्फ उसके ही विरह का कांटा चुभने लगे अहिरनिस उसी की याद तुम्हें सताए तुम्हारा रो रो उसी को पुकारे और तुम क्या करोगे करने को कुछ और है भी नहीं प्रेम प्रसाद है जिस क्षण तुम तैयार हो जाओगे जिस क्षण तुम्हारे भीतर अहंकार पूरा ही विरह में डूब जाएगा जिस दिन तुम्हारे भीतर तुम्हारा आपा उसके रुदन से बिल्कुल धुल जाएगा तुम्हारे आंसू तुम्हारे आपे को बहा ले जाएंगे तुम तुम ना रहोगे उसकी याद ही मात्र रह जाएगी उसकी सूरत ही उसका स्मरण ही बस तुम्हारा होना हो जाएगा उसी क्षण वर्षा हो जाएगी प्रभु का मिलन प्रेम का मिलन तो उसी की कृपा से होता है कुआं यह बहुत दुखदाई है और वह बेचारी उसमें अकेली जा पड़ी न उसकी वहां कोई सहेली है और न बेली ये परमात्मा से निवेदन चल रहा है ये बातचीत अपने प्रीतम से हो रही जिसका कोई पता ठिकाना नहीं ये बातचीत अपने प्रीतम से हो रही जो कभी मिलेगा लेकिन जिसका पक्का नहीं ये बड़ी नाजुक बात है मैंने कहानी पढ़ी एक छोटे से गांव में जर्मनी के छोटा गांव था चर्च था गांव का लेकिन गांव बहुत गरीब था वर्षों से चर्च पे पुताई भी ना हुई थी और चर्च का घंटा तो सदियों पहले कभी टूट गया था वो दोबारा नहीं लाया जा सका था गांव के पंच मिले उन्होंने कहा कुछ करना जरूरी है ये परमात्मा का घर ऐसा अधूरा अधूरा खंडहर पड़ा रहे ये शोभा नहीं देता इसे लिपाई पुताई करनी है व्यवस्था जमानी और नया घंटा खरीदना बिना घंटे के गांव, जिसके चर्च में घंटी ना बजती हो मुर्दा मालूम पड़ता है अगर तुमने चर्च की घंटियाँ सुनी है सांझ, सुबह तो तुम समझोगे कि चर्च की घंटियों का नात गांव को एक जीवन देता है मंदिर की घंटियों का नात गांव को एक सुबास देता है दूसरे लोग की पैसे इकट्ठे किए गए गांव बहुत गरीब था बमुश्किल पैसे इकट्ठे हुए बड़ा घंटा खरीदना था और गांव का जो मुखिया था वो घंटा खरीदने भेजा गया वो गया जिस गांव में घंटे बनते थे और बिकते थे एक एक दुकान पे गया एक एक घंटे को बजाकर उसने गौर से सुना लेकिन कहा कि नहीं ये आवाज नहीं सैकड़ों घंटे देख डाले दुकानदार भी पूछने लगी कि तुम भी पागल मालूम पड़ते हो तुम कौन सी आवाज़ चाहते हो ये पहले बताओ तुम नाक हमारा समय खराब कर रहे हो जो घंटा तुम सुनते हो वो कहते हो आँख बंद करके नहीं ये आवाज़ नहीं तुम कौन सी आवाज़ चाहते हो उसने कहा ये तो बताना मुश्किल है क्योंकि उसे मैंने अब तक सुना नहीं लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं पहचान लूँगा ये समझने की बात है उसने कहा कि मैंने सुना नहीं क्योंकि जब से मैं पैदा हुआ गाँव के चर्च में घंटा नहीं लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि मैं जानता हूं हालांकि मैंने सुना नहीं है कि मैं कौन सी आवाज खोज रहा हूं लेकिन भीतर अंतर हृदय में मुझे पता है कि जब वो आवाज होगी तत्क्षण मैं पहचान लूंगा कि ये आवाज है। परमात्मा की खोज ऐसी ही है तुम उसे कभी मिले नहीं लेकिन तुम भली भांति जानते हो कि जब वो मिलेगा तुम तत्क्षण पहचान लोगे एक क्षण की देरी ना होगी संदेह भी ना उठेगा प्रश्न भी ना उठेगा उसके पदचाप पड़ेंगे नहीं तुम्हारे द्वार पर तुम पहचान लोगे हालांकि तुमने कभी उसके पदचाप सुने नहीं और अंततः उसने एक घंटा चुन लिया उसने कहा बस उस घंटे की आवाज आई उसने कहा कि बस ज्यादा बजाने की कोई जरूरत नहीं जरा सा स्वाद काफी पहचान में आ गया ये एक घंटा है इसकी ही हम तलाश में तुम्हें भी कई बार जीवन में ऐसा अनुभव हुआ होगा न हुआ हो तो थोड़ा जाग के अनुभव करने की कोशिश करना बहुत बार ऐसा हुआ होगा किसी स्त्री को तुमने देखा देखते ही तुम्हें ऐसा लगा कि यही स्त्री है इसलिए तो पहले प्रेम की बड़ी महिमा है तुमने कभी इससे मिले ना थे कभी इसे देखा ना था कोई कारण ना था कि तुम कहो कि यही स्त्री है। लेकिन अगर तुम्हारे हृदय से कोई तालमेल हो गया जिस स्त्री की प्रतिमा को तुम हृदय में छिपाए हो उससे इसकी धुन मिल गई तो तुम पहचान लेते हो और ऐसी स्त्री मिल जाए तो प्रेम शाश्वत हो जाता है ऐसा पुरुष मिल जाए तो प्रेम शाश्वत हो जाता है फिर कोई बदलाहट नहीं तुमने अपने मन की स्त्री को खोज लिया ऐसी स्त्री न मिल पाए तो रोज बेचे नहीं तो रोज हर स्त्री के निकलने पर तुम्हें फिर शक होता है शायद वो स्त्री आ रही हो जिसकी प्रतीक्षा है प्रेम एक बड़ी आंतरिक पहचान बिना जाने बिना पूर्व परिचय के और हृदय पहचान लेता है रहस्यपूर्ण है बात अतर्क है गणित तो और तर्क से समझाई नहीं जा सकती लेकिन बहुत बार तुम्हें भी कभी कभी जीवन में इसका अनुभव हुआ होगा कभी किसी व्यक्ति के पास आए और सहज भरोसा आ गया अभी इसका कोई कृत्य नहीं देखा ना इसके व्यवहार से कोई पहचान हुई बस पर हृदय ने पहचान लिया हृदय ने कहा कि भरोसा करो अभी अगर तुम्हें लूट भी ले तो भी तुम यही कहोगे कि लूटने में मेरा कोई हित रहा होगा क्योंकि तो वो आदमी तो लूट ना सकता था प्यारे तू अपने मन में मुझसे रूठ गया इसमें मेरा ही दोष है तेरा नहीं वो तो लूट ही ना सकता था वो तो आदमी भरोसे का था श्रद्धा पूरी थी लूट भी गए तो भी तुम पाओगे कि लूट जाने में भी तुम्हारा हित है सौभाग्य गुरु का मिलन ऐसे ही होता है इसलिए गुरु के मिलन की बड़ी झंझट है तुम किसी को भी समझा ना सकोगे कि इस आदमी को तुमने कैसे चुन लिया इसका व्यवहार देखा चरित्र का आकलन किया इसका अतीत इतिहास देखा इसके भविष्य की सब संभावनाएं खोजी तुमने कैसे से चुन लिया किस कसौटी पे कसा कौन से तराजू में तौला? तुम कहोगे कसौटी और तराजू का यहाँ सवाल ही नहीं जहां हृदय की कसौटी लग गई फिर किसी कसौटी की बात ही नहीं उठती फिर कोई और तराजू नहीं चाहिए जो हृदय के तराजू पर तुल गया तुम अंधे हो जाते हो सब प्रेम अंधे हैं क्योंकि हृदय के देखने के ढंग और हृदय के ढंग आँख और बुद्धि से उसका कुछ लेना देना नहीं इसलिए तुम न तो कभी दुनिया को समझा पाओगे कि तुम इस स्त्री को प्रेम क्यों किए इस पुरुष को तुमने क्यों चाहा न तुम दुनिया को कभी समझा पाओगे कि ये गीत तुम्हें क्यों प्रीति कर लगता है न तुम दुनिया को समझा पाओगे कि ये गुलाब या कमल या ये फूल तुम्हें क्यों प्यारा है तुम कहोगे बस पसंद पड़ता है न तुम कभी दुनिया को समझा पाओगे कि तुमने बुद्ध को क्यों चुन लिया महावीर को क्यों चुन लिया कृष्ण को क्यों चुन लिया तुम कहोगे ये भी बात कोई समझाने की है ये निजी ये है ये आत्यंतिक है ऐसे बाजार में खोलने का सवाल नहीं और दुनिया चाहे विपरीत में कुछ भी कहे तुम्हारा हृदय कहे ही चला जाएगा कि यही है वो जिसकी तुम्हें तलाश थी ये चर्चा उससे चल रही है जिससे अभी मिलन नहीं हुआ ये चर्चा उससे चल रही है जिससे मिलन होने को है ये चर्चा उस धुन और स्वर से चल रही है जिसका पता भी है और पता नहीं भी कह सकते हैं एक अर्थ में कि पहचानते क्योंकि जब आएगा सामने तो पहचान लेंगे और कह सकते हैं दूसरे अर्थ में कि बिल्कुल नहीं पहचानते क्योंकि अभी तो कहीं कोई मिलना ही नहीं हुआ पहचानेंगे कैसे कुआँ ये बहुत दुखदायी और वह बेचारी उसमें अकेली जा पड़ी न उसकी वहां कोई सहेली है न बेली फरीद कह रहे हैं जरा ख्याल तो करो कुएं में पड़ी हूं संसार में पड़ी हूं बड़ा गहरा कुआ है और बिल्कुल अकेली हूं संगी साथी भी नहीं है और तुम भी छोड़ बैठे और तुम भी रूठ गए और ये कुआ बड़ा अंधेरा है इससे निकलने का कोई उपाय भी नहीं सोचता और इसमें होना बिल्कुल अकेला है जब तक परमात्मा नहीं मिलता तब तक तुम अकेले ही रहोगे तब तक तुम लाख धोखे दे लो अपने को कभी पत्नी कभी पति कभी मित्र कभी इसमें उसमें कि अपने संगी साथी हैं अकेले नहीं हैं लेकिन धोखा ही है जरा ही गौर करोगे तो पाओगे बिल्कुल अकेले हो तुम अपने कुएं में पड़े हो तुम्हारी पत्नी अपने कुए में पड़े दोनों के कुएँ अलग अलग है पास होंगे निकट ही होंगे पड़ोस में ही होंगे लेकिन दोनों के कुएं अपने अपने तुम अपने भीतर पड़े हो अपनी गहराई अपने एकांत एक में पत्नी अपनी गहराई अपने एकांत एक में पड़ी है। एक दूसरे का साथ दे देते हो क्योंकि ज़रूरत है अंथ अकेलापन बहुत भारी हो जाएगा झेलना असंभव हो जाएगा एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हो तुमने देखा आदमी अंधेरे में चलता है तो सीटी बजाने लगता है गीत गाने लगता है अपनी ही आवाज सुनकर हिम्मत बढ़ती है कि जैसे कोई और भी है बस सीटी बजा रहे हैं हम हमारा सब संग साथ सीटी बजाने जैसा है हम दूसरे को हिम्मत दे देते हैं दूसरा हमें हिम्मत दे देता है ना तो हमारा अकेलापन मिटता ना उसका अकेलापन मिटता विधन खुई मुंध अकेली बेचारी अकेली पड़ी है और तुम भी रूठ गए न कोई साथी न कोई बेली न कोई संगी है न कोई साथी है एकदम अकेलापन है मेरी बड़ी विकट बात है दोधारी तलवार से भी तेज और पैनी बड़ी विकट राह है बड़ी विकट बात है दोधारी तलवार से भी तेज और पैनी उस पर मुझे ही चलना है कोई संगी साथी नहीं सिख फरीद तैयार हो जा उस मार्ग पर चलने को अभी समय खनियखी बहुत पीणी उस ऊपर है मार्ग मेरा दुधारी तलवार की तरह है राह उसके ऊपर चलना है उसके ऊपर है मेरा मार्ग इधर गिरो तो कुआ है उधर गिरो तो खाई मध्य में संभालना है इसे थोड़ा समझो अगर अकेले रह जाओ संगी साथी मत बनाओ तो मुसीबत कुआ एकांत एक मालूम पड़ता है डूबे कोई सहारा भी नहीं कोई स्वर भी नहीं जो आवाज दे दे पुकार दे दे भरोसा दे दे कि कोई और भी है एकदम सन्नाटा है अगर संगी साथी ना बनाओ तो कुआ अगर संगी साथी बनाओ तो भीड़भाड़ हो जाती है लेकिन भीतर का अकेलापन तो मिटता ही नहीं तो खाई दोनों के मध्य में खड़ा होना है अकेले भी रहना है और अकेले नहीं भी रहना है इसका मतलब इतना एकांत साध लेना है भीतर की भीड़ में तो कोई झूठा लगाव ना रह जाए लेकिन अपने एकांत में बिल्कुल डूब के मर भी नहीं जाना है क्योंकि वो तो आत्महत्या होगी उस एकांत को ही प्रार्थना बनानी है और परमात्मा से संग जोड़ना है अकेले होना है ताकि परमात्मा के साथ हो सके भीड़ में नहीं होना है कहीं परमात्मा का साथ और न छूट जाए इसलिए मेरी बड़ी विकट बात दोधारी तलवार से भी तेज और पहनी उस पर ही मुझे चलना है शेख फरी तैयार हो जाए उस मार्ग पर चलने को अभी समय है उस ऊपरी है मार्ग मेरा शेख फरीदा पंथु समारी सबेरा बड़ा प्यारा वचन इसका जो अनुवाद है वो बिल्कुल ठीक ठीक चोट नहीं करता अनुवाद है उस मार्ग पर चलने को तैयार हो जा फरीद अभी समय है। बात तो हो जाती है लेकिन चोट नहीं पड़ती फरीद का मतलब कुछ और गहरा है शेख फरीदा पंथु संहारी सवेरा शेख फरीद जिस दिन पंथ को संभाल लिया उसी दिन सवेरा है माना कि बहुत समय जा चुका है माना मैंने अपना यौवन गमा दिया और पीछे बहुत पछताई लेकिन जिस दिन भी तुम जाग गए उसी दिन सवेरा है कितना ही गमाया हो तो भी परमात्मा कुछ ऐसा है कि तुम गवा नहीं सकते कितनी ही देर लगाई हो तो भी परमात्मा कुछ ऐसा है कि देर आत्यंतिक नहीं हो सकती कहावत है सुबह का भूला सांझ घर लौट आए तो भूला नहीं समझा जाता अगर अंत अंत तक भी उसका स्मरण आ गया और उसका स्मरण ही सब कुछ प्राणों का प्राण बन गया तो कोई फिक्र मत कर सेक फरीदा पंथ संहारी सवेरा अब तू डर मत माना कि सवेरा निकले बहुत देर हो गई धूप भी चढ़ गई सूरज भी उतर गया सांझ करीब आ रही पर मत घबरा सेक फरीदा पंथु संहारी सवेरा अगर अभी भी तू पैर रख दे अपनी यात्रा पर तो अभी भी सवेरा हो सकता है अभी भी समय कभी भी समय गंवाया नहीं है बड़ी दुविधा की बात है देर भी बहुत हो गई है अगर अपनी तरफ देखें तो बड़ी देर हो गई है अगर उसकी तरफ देखें तो अभी भी सवेरा है अगर अपने सामर्थ्य की तरफ देखें तो सब चुक गया यौवन खो बैठे अब पछतावा ही पछतावा है अगर उसकी करुणा की तरफ देखें अभी भी रास्ते पर आ जाए तो अभी सवेरा हो सकता है अपनी तरफ देखने से तो हम चुग गए उसकी तरफ देखने से कुछ भी बिगड़ा नहीं है क्योंकि हमारे लिए समय की सीमा है उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं हमारा समय तो बंधा है उसका समय तो अनबंधा है भक्त दोनों तरफ देखता है अपनी तरफ देखता है तो रोता है रोने के सिवाय कुछ उपाय नहीं अब उसकी तरफ देखता है तो हंसता है कहता है तेरे लिए तो सब उपाय है और तेरे ही द्वारा तो होने वाला है हमारे द्वारा तो होना भी न था युवा भी होते यौवन भी होता तो भी हमारे द्वारा तो तू मिलने वाला न था मिलना तो तेरी कृपा से है वह दिन पहले ही लिख दिया गया था जिस दिन धनवंती का विवाह होना था शेख फरीद बड़ी प्यारी बातें कह रहा है जिस दुल्हे के बारे में सुन रखा था वो अपना मुखड़ा दिखाने आ पहुंचा हड्डियों को खड़खड़ाकर, वह उस बेचारी धनवंती को अपने साथ ले जाएगा अपनी जीवात्मा को तो समझा दे कि जो घड़ी नियत हो चुकी उसे बदला नहीं जा सकता जीवात्मा दुल्हन है और मृत्यु दुल्हा वह उसे विवाह कर अपने साथ ले जाएगा विदा होते समय वह बेचारी किसके गले में बाहें डालेगी क्या तुमने सुना नहीं कि वह दुल्हन बाल से भी अधिक महीने फरीद जब तेरा बुलावा आए उठकर खड़ा हो जाना और अपने आप को धोखा न देना जीवन दो ढंग से समाप्त हो सकता है एक मरना तो हो जाए अमृत का उदय न हो एक इधर मृत्यु घटे उधर अमृत की शुरुआत हो जाए मृत्यु के पार दो तरह के दूल्हा तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं दो घोड़ों पर अलग अलग सवार एक तो मृत्यु है वो भी दूल्हे की तरह आती है अगर जीवन तुमने गंवा दिया हो तो मृत्यु ही आती और दूसरा परमात्मा है अगर जीवन तुमने संभाला हो एक गीत की तरह संगीत की तरह तो परमात्मा आता है मृत्यु के द्वार पर या तो तुम्हारा मृत्यु से मिलना होता है या महाजीवन से कहता है जितु दिहाड़े धनबरी सही लय लिखाई वह दिन पहले ही लिख दिया गया था मौत का दिन तो तो पहले ही सीता था वो तो जिस दिन दिन दिन पैदा हुए उसी लिख लिख दिया दिया गया गया जिस जिस का विवाह होना था था वो भी दूल्हे के बारे में सुन रखा था वो मुखड़ा दिखाने आ पहुंचा मौत करीब आ रही साधारणता करोड़ में एक को छोड़कर बाकी का विवाह तो मौत से ही होता है वो दूल्हा आ गया द्वार पर खड़ा है हड्डियों को खड़खड़ा कर वह बेचारी धनवंती को अपने साथ ले जाएगा फरीद कहता है मौत तो तय है मिटना तो निश्चित है इसलिए मौत के खिलाफ मत लड़ो वो दूल्हा तो आएगा ही वो तो आ ही चुका है वो तो राय ही देख रहा है वो तो घड़ी तय ही हो चुकी है उसके लिए तुम कुछ करना सकोगे इसलिए मौत से बचने की कोशिश मत करो बचने की कोशिश में जीवन गवा दोगे मौत को स्वीकार कर लो मृत्यु को दूल्हे की तरह स्वीकार कर लो यमदूत की तरह नहीं और तब दूल्हे का रूप बदल जाता है धनवंतु को वो अपने साथ ले जाएगा अपनी जीवात्मा को तू समझा दे फरी कि जो घड़ी नियत हो चुकी है उसे बदला नहीं जा सकता भाग्य का अर्थ यही है कि जीवन जैसा है उसे स्वीकार कर लो क्योंकि उससे लड़ने में तुम्हारा समय ही व्यर्थ व्यतीत हो जाएगा जीवन जैसा है स्वीकार कर लो उसे इतनी परिपूर्णता से स्वीकार कर लो कि उससे संघर्ष में जरा भी शक्ति वह हो और तब तुम अचानक पाओगे जो शक्ति लड़ने में लग जाती थी संघर्ष में खो जाती थी वही शक्ति लहर बन गई समर्पण की वही तुम्हें ले चली मौत से तुम अगर लड़ो तो बस मौत ही पाओगे अगर मौत के साथ जाने को राजी हो जाओ तुम अमृत को उपलब्ध हो जाओगे इतना सा ही फ़र्क और फर्क बहुत बड़ा भी मौत से जो लड़ने लगा वो मरेगा वो भी मरेगा जो मौत के साथ जाने को राजी हुआ लेकिन जो मौत के साथ जाने को राजी हुआ उसके लिए मौत का मोखड़ा बदल जाता है तब उसके लिए मौत नहीं है अमृत का दूल्हा आया है और जो लड़ा उसके लिए मौत ही है केवल तुम्हारे लड़ने के कारण परमात्मा मृत्यु जैसा दिखाई पड़ता है तुम्हारे समर्पण की संभावना हो तो मृत्यु परमात्मा हो जाती है जितु दिहाड़े धनवरी सहिलय लिखाई मलकू जिंकनी सुनीदा महु देखले आई जिंदु निमानी कढ़िये हडाकू कड़काई साहे लिखे ना चढ़नी जिदू को समझाई समझा दे अपनी आत्मा को कि जो घड़ी नियत हो चुकी हो चुकी उसे बदला नहीं जा सकता इसलिए बदलने की आकांक्षा मत कर जीवात्मा दुल्हन है और मृत्यु है दूल्हा वह उसे विवाह कर अपने साथ ले जाएगा जिंदू बहुति मरणू बी परणाईल गली लगे धाई और ध्यान रख मरते समय जब विदा होगा तो इतना अकेला होगा कि किसी के कंधे पर हाथ रख कर रोने और विदा लेने की भी सुविधा ना होगी विदा होते समय वो बेचारी किसके गले में बाहें डालेगी क्या तुमने सुना नहीं कि वह दुल्हन बाल से भी अधिक महीन है और वह जो भीतर की आत्मा है इतनी महीन है बाल से भी अधिक महीन है इतनी सूक्ष्म है कि किन्हीं स्थूल कंधों पर हाथ रख भी नहीं सकती उसके लिए तो सिर्फ एक ही कंधा काम आ सकता है वो परमात्मा का है सूक्ष्म के लिए सूक्ष्म का ही कंधा काम आ सकता है इस शरीर के लिए सहारा लेना हो तो किसी शरीर का सहारा लिया जा सकता है इस आत्मा का सहारा खोजना हो तो बस आत्मा का ही सहारा खोजा जा सकता है फरीद जब तेरा बुलावा बुलावाए तो उठकर खड़ा हो जाना बालो निकी पुरसलात कनी न सुनी आई फरीदा किडी पवने खड़ा न आप मोहाई जब तेरा बुलावाए उठ के खड़ा हो जाना घसीट के ले जाना पसंद मत करना मौत छीना झपटी करके ले जाए ये भी कोई जाना हुआ ये भी कोई बात हुई ये भी कोई इज्जत की बात हुई ऐसी प्रतिष्ठा मत कमाना फरीदा जब तेरा बुलावाए उठ के खड़ा हो जाना मौत तुझे तैयार पाए अगर मौत ने तुझे तैयार पाया तो तू मौत को असफल कर दिया अगर मौत को तुझे घसीटना पड़ा जबरदस्ती करनी पड़ी तो मौत जीत गई तू हार गया फरीदा उठ के खड़ा हो जाना और अपने आप को धोखा ना देना क्योंकि उस वक्त अगर तूने अपने को धोखा दिया एक मौका फिर खो गया फिर एक जन्म होगा फिर एक लंबी यात्रा होगी फिर वही घड़ी वर्षों बाद आएगी तो मौत की घड़ी को चूक मत जाना जीवन की घड़ी को तो चूक गया यौवन जा चुका वो तो गफलत में बीत गया दिन अब एक और अवसर बाकी है जागने का उसको मत चूक जाना उस समय अपने आप को धोखा ना देना क्या है धोखा देना मौत जब आती है तो एक तो धोखा यह है कि तुम सोचते हो शायद इससे बचा जा सकता है बस बचने की कोशिश में लग जाते हो घसीटे जाते हो बचने की कोशिश ही मत करना मन को कह देना जो नियत हो गया हो गया और जब दूल्हा आ गया तो आ गया अब विदा लेनी तैयार हो जाना उठ के खड़े हो जाना पीछे लौट के भी मत देखना इस किनारे की बात ही मत उठाना मौत झेप जाए तुम्हारी तैयारी देखकर मौत संकोच करने लगे कि तुम इतने तत्पर हो जाने को तो मौत हार जाती अपने को धोखा देने की कोशिश मत करना जिंदगी भर तो चीजों को पकड़ा मरते वक्त फिर मत पकड़ लेना जिंदगी भर सहारे पकड़े संबंध पकड़े अब मरते वक्त फिर मत पकड़ लेना अन्यथा फिर एक अवसर खो जाएगा उस वक्त तो सब छोड़ ही देना जिंदगी भर पकड़ पर ध्यान रखा मरते वक्त त्याग को उपलब्ध हो जाना लेकिन यह तभी संभव है जब जीवन भर तुमने धीरे धीरे साधा हो तुम ये मत समझना फरीद की वाणी से कि चलो ठीक हुआ मरते वक्त देखेंगे तब तो तुम चुप जाओगे क्योंकि मरने की कोई घड़ी कल थोड़ी है अभी है इसी क्षण है अभी मौत आ सकती है तैयार रहो कल के मत टालना क्योंकि मौत जब भी आती अभी आती कल कभी नहीं तुमने कभी किसी को कल मरते देखा लोग आज मरते हैं जब भी मरते हाँ कल जी सकते हैं कल की कल्पना में जी सकते हैं लेकिन कल मर नहीं सकते मरेंगे तो अभी मृत्यु सदा अभी घटती आज घटती फरीदा जब तेरा बुला व आए तो उठकर खड़े हो जाना वो ये कह रहा है कि लेटे लेटे भी मत मरना कहीं मौत ऐसा ना समझे कि जाने की तेरी इच्छा नहीं और थोड़ा रुक जाना चाहता है थोड़ा और विश्राम कर लेने का मन उठ के खड़े हो जाना और अपने आप को धोखा न देना जिसने अपने को धोखा न दिया उसे मौत हरा नहीं पाती जो सजग रहा प्रवंचना से मुक्त रहा होश को संभाले रहा और जिसने स्वीकार किया बेसरत भाव से परमात्मा जो भी करे मौत तो मौत जीवन तो जीवन जिसने अपनी मर्जी के अनुसार जीवन और मौत को चलाना ना चाहा, बल्कि जो उस विराट की मर्जी से चल गया बहने लगा उसके साथ वो अमृत को उपलब्ध हो जाता है आज तक